जो गुड़ में है तिल भी छारी है गुड़ भी छारी है और दोनों छारी चीजें खाएंगे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 हरडे और तीसरा है बहेड़ा और तीनों मिला के बनता है त्रिफला ये जो त्रिफला है ना भागवत जी इसकी इतनी बढ़ाई करते हैं इतनी प्रशंसा उन्होंने लिखी है कि खाली त्रिफला पर ही उनके